या शास्त्र से जानकर आठ रूप से भजन करते हैं इस द्वंद्व मोह से मुक्त होकर कौन से मनुष्य शास्त्र के अनुसार आपको जानकर राष्ट्र के अनुसार आपको जानकर आत्मभाव ऐसी अपेक्षित मर्थम इस अपेक्षित अर्थ को <सी> दिखाने के लिए या इस अपेक्षित अर्थ को बचाने के लिए करते हैं इस अपेक्षित अर्थ का बोल कराने के लिए करते हैं क्या कहते हैं नमो पूर्णकर्म जान पापम अंत पूर्ण कर्म जान पाप अंतम कि पूर्ण कर्म करने वाले मनुष्यों का किंतु चतुर्विदा भजन के नाम जो है तो यहाँ भी कर्म, नां नां। के जिन कर्म करने वाले मनुष्यों का या पूर्ण कर्म नाम एसान जनान पूर्ण कर्म करने वाले जिन मनुष्यों का पापम अंतगत की पाप समाप्त किराए हो गए पाप समाप्त प्रायण हो गया है या क्षुण हो गया है अल्प गठम का होता है समाप्त लेकिन भक्त ने अर्थ किया है समाप्त प्राण यदि ज्ञान जान सबकर्माणी भक्त ज्ञान रूप अगली से शुभ पापरूप समीकरण होते हैं तो शुभ तो पापरूप समीकरण किसके समाप्त होते हैं ज्ञान अग्नि उसके पहले समाप्त होते हैं उसके पहले क्षुण होते हैं है ना उससे पहले क्षेत्र होते हैं इसलिए समाप्ति प्रायम छिया है कर्म करने वाले जिन का साथीन हो गया है हो गया? ने है, है वे से से से, रही वाले पक्का इसमें द्वंदकृत होकर ऐसी वाले होकर नाम भजन ऐसी मेरा भजन करते हैं तो दृढ़ निश्चय करने वाले मेरा भजन करते हैं तो पांच दिन का होता है ये शाम कोंतम कर समाप्त प्राणियाम क्षीण प्रण समाप्त हो गया है अर्थात क्षण हो गया है क्या पाप था जन नाम पूर्ण कर्मणाम में समाप्त देखेंगे पूर्ण कर्म ए शाम से पूर्ण कर्माना पूर्ण कर्म जिनमें क्या कहूंगे पूर्ण कर्मणूम चंद्रो है तो देख पूर्ण कर्म ऐसा विद्य से पूर्ण कर्मान पूर्ण कर्म कैसा तत्व शुद्धि कारणम्मी कारणम पूर्ण कर्म ऐसा विद्य से पूर्ण कर्मान अंताकरण की शुद्धि का कारण क्या है पूर्ण कर्म निष्काम तो भाव से अनुश्चित पूर्ण कर्म क्या होता है होता है कारण जो तो सत्सुद्धि का कारण पूर्ण कर्म जिनका होता है उन्हें क्या कहते हैं पूर्ण कर्मा पूर्ण कर्म पूर्ण कर्मान शक्ति को जनमय पूर्ण कर्मणाम से द्वंद मोह निर्मुक्ता द्वंद मोह से मुक्त होकर दोनों उसका व्याख्यान किया है ना वे यथोक्त द्वंद मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय वाले होकर माम परमात्मा नोट होकर दृढ़ निश्चय वाले होकर मूल परमात्मा का एवं वे परमार्थ सत्यम परमार्थ ऐसा ही है अन्यथा न अन्यथा अन्य प्रकार का नहीं हो जैसा सा परमार तत्व एवं योग परमार ऐसा ही अन्य प्रकार से नहीं है इस प्रकार निश्चित विज्ञान वालों को या ऐसा निश्चित जानने वालों को ध्रव व्रत कहा जाता है, है। दुण के दुण दुण आगे देखेंगे रूप से जानने वाले निश्चित रूप से भजन करते हैं किस लिए भजन करते हैं किसलिए तो वाले लोग ये करते हैं से इस पर कहा जाता है है तो तो नहीं ना यहाँ तो अभी एक दूर कर दिया था ना मैंने सन्यासी कहीं टूरिजन कर किया था मजबूत नहीं किया है आ, तो क्या है कर्म कर्म के लिए। करने कर रखे हैं पहले जिन लोगों ने जिन लोगों ने पहले पूर्ण कर्म कर रखे क्योंकि आर सर खासी सब है ना तो सुनिश्चित नहीं है आज सरकार से नहीं सकता करते हैं इसलिए इस पर जरा मरण जरामरणायादृत ये जरा मरण मां जलामरणायादृति ये ब्रह्म आद्यातिने, आद्यातिने, ये आग, ये जरामरण जरामरण उठाया जो जरा मरण से छूटने के लिए जरा मतलब वृद्धावस्था और ये जन्म का उपलक्षण है जो जन्म जरा मृत्यु से छूटने के लिए इसे झूठने के लिए जन्म के जरा से मृत्यु से वाले का भी जरा मरण से सूचने के लिए मतलब इसका मतलब है जरा मरण रोग बंधन से मुक्त होने के लिए क्या जरा मरण रोग बंधन से मुक्त होने के लिए जो लोग जरा मरण रोग बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं या मेरा आश्रय लेकर भजन करने का प्रयास करते हैं या भजन ऐसे करके ना, तो तो बता ना जो से बताइए के के के लिए जो लोग बनाने मेरा आश्रय लेकर के भजन करते की बात करते हैं इसके लिए सद ब्रह्म विधि वे उस ब्रह्म को जानते हैं ब्रह्म में विधि वे उस ब्रह्म को जानते हैं पर ब्रह्म में कृष्णम अध्यात्म या अखिलम कर्म विदु सद्रह्म कृष्णम अध्यात्म या अखिलम कर्म हिंदु से करता है विदु क्रिया है कर्म है एक सद्रम दूसरा कृष्णम अध्यात्म और तीसरा अभिनम अच्छा अच्छा इन तीनों को ज्ञान बन जाएगा कृष्णम अध्यात्म से अभिनम करना हिंदू वे उद्भ्रम को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं अखिल मिथिल जो सभी संपूर्ण रखना है वे उद्भ्रम को संपूर्ण अध्यात्मकों तथा अखिल अच्छा कर्मों को जानते है जरावरण मोक्षा है जरावरण मोक्षार्थम जरावरण रूप बंधन से मुक्ति के लिए मुझ परमेश्वर का आश्रय लेकर अर्थात मेरे में एकाग्र किए हुए चित्त वाले तो मेरे में शिक्षको एकाग्र करके मेरे में शिक्षकों को एकाग्र करके कर तो समाह है ना कि मेरे में शिक्षकों को, को एकाग्र करने वाले होकर मेरे में शिक्षकों एकाग्र करने वाले होकर व्यक्ति स्वीकार कर पर्यटन से मतलब प्रयत्न करते हैं कि पर प्रसन्न में क्या करेंगे भजन अर्थो है ना वो भजन करते हैं ये, ये तो पहले हुआ ना ये अर्धविरा चाहिए यहाँ पर क्योंकि फिर इसका संबंध आगे से दूसरा होना चाहिए ना ना अर्धविम या पूर्ण विराम भी बनाना अच्छा है ये के बाद कुछ भी नियम का पालन किया नहीं अर्धविम पूर्व विराम किसी नहीं यहाँ नहीं पर इस यद ब्रह्म परम सदु यहाँ पर सद ब्रह्म विदु है ना श्लोक में है स्वस्थ को समझाने के लिए यद भी लगाते हैं कि है, ये परम ब्रह्म जो पर जानते है जो पर जानते है जो परम ब्रह्म है उसको वे लोग जानते है इस प्रम अधिकोते हैं। वे परम ब्रह्म को जानते हैं परम ब्रह्म का प्याज होगा वो किस ठीक है यद परम ब्रह्म है, ये जो परम ब्रह्म है जो परम ब्रह्म है, ये परव्रंण जो परव्रंण है वे उस तो जानते हैं सुनम करते समस्तम समस्त क्या अध्यात्म अध्यात्म करके प्रत्येक आत्म विषय वस्तु प्रत्येगात्म विश्व करता है प्रत्येक आत्म रूप विषय प्रत्येगात्मा रूप विषय क्या प्रत्येक आत्मा घट एक ही बात है ना तो प्रत्येगात्मक विषय प्रत्येक मतलब क्या है अंतरात्मा शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा तो क्या है प्रत्येक ब्रम ही जो है न शरीर के अंदर विषय है संकट सिद्धांत के अंतरा प्रश्न शरीर अंतरार ब्रम्ह ने उसकी रचना करके और अंतरात्मा रूप से उसने सीरित किया अब देखेंगे होनी चाहिए रूप प्रत्यगात्मा वस्तु का अर्थ है तत्व प्रत्येगात्मा रूप तथ्य को जानते हैं है सत्यु है ना तो सत्य वही ले लेना प्रत्येगात्म रूप तत्व प्रत्येगात्म रूप वस्ती को जानते है, तो ले जानते है। या अखिलन करूँ भी काम और संपूर्ण कर्म को प्रयाण प्रयाण काले काले विदुहु क्या अपि अपि पे प्रयादुषा विदुषाद ये साधिता साधय ये साजिभूता दैव साम ये ये साधिता दैव सामु जो लोग अभिभूत ना जो लोग भूत तथा के दोनों जो अभिभूत के सहित अभिदय के सहित तथा अधिन मुझे जानती है और अभिनेवी के सहित मुझे जानती है े प्रयाण काले प्रयाण प्रयाण काले ए काले पे चा ले चाह्म मतलब परमात्मा चित्ती को सनात कर दिया है वे युक्त चित्त वाले या वे युक्त वाले योगी प्रयाण काले अपील कि मरण काल में भी कब मरण काल में भी माम का मुझे ही जानते है मरण काल में भी मुझे ही मरण काल में जानना जरूरी है और अपील लगाया है ना अन्य माल में भी जानते हैं मृत्यु काल में भी वे लिप्त शिक्षा वाले मृत्युकाल में भी मुझे समाप्त करने पर होगा ठीक है फिर सहा अभिताधि समाज कर देंगे तो क्या हो जाएगा साज भूतारी दैवम दोनों के साथ किसके साथ अभी अभी देवी के साथ हो अभी का लग तो? गया अब इसको साथ क्या माम ये यज्ञ क्या यहाँ अभियोग के साथ है उसे क्या कहेंगे साथ यज्ञ तो अभिज्ञ के साथ मुझे जानते हैं सबके साथ किसको जानते हैं मुझे है। आया प्रयाण काले करण काले काल को कोई याद नहीं करता जीवन काल को याद करता प्रयाण काल को ध्यान रखेगा प्रयाण काले अती प्रयाण काले कर मरण काले अति माम के मुझसे क्या कर सकते हो कमाई सकता कमाई सकते वाले बोल कुछ नहीं है कि ये कौन सा ज्ञान होगा इसीलिए वहां पर सब सब्सक्राइब करता है महिला के काम ये सवाल भी मतलब भूल भी नहीं का सकते बड़े लग जाएगा ये जो होता है से इसका में लगा है ज्ञान विज्ञान बोलना सचमुच ज्ञान विज्ञान विज्ञान ज्ञान ज्ञान सहित ज्ञान विज्ञान सहित नहीं है ज्ञान के हम सभी ज्ञान ऐसी ज्ञान ऐसी मेरे लिए इस ज्ञान को विज्ञान के साथ हुआ। है अभी तो के साथ जन्म का का इत्यादि से लेकर इत्यादि से लेकर कहा तक की श्रेष्ठा का ब्रह्म सदु कृष्णम इत्यादि से लेकर श्री भगवान ने अर्जुन के लिए प्रश्न के कारणों को का उपलेख किया अर्जुन के लिए प्रश्न के मूल का उपलेख का मूल क्यों क्या भगवान ने क्या कहा कि उस ब्रह्म को जानते हैं संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं अखिल कर्म को जानते हैं अभी भूत अधिक जानते हैं तो प्रश्न के मूल्य सब होगा कि नहीं कृष्ण होगा ना वो सद ब्रह्म उस ब्रह्म को तो जानते जिन सिंदर ब्रम्य। वो ब्रम्य क्या है और पूछे गार्जिन से किु है ना तो संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं शुभ अध्यात्म क्या अध्ययन कर्म संपूर्ण कर्म को जानते हैं तीसरा सत्म क्या होगा चिंता और फिर अभी भूत और अधिदय सहित तो अभिभूतम क्या किंतु उत्तम अभी दैवी के और अधिव्य सही तो हम कथम के उपरे मूल ना हो गया प्रयाण काले क्या अभी का। तो का क्या माम से मूल्यों का प्रश्न के मूल्य का उपदेश भगवान ने किया सप् तो का मूल्य कृष्णन इत्यादि के द्वारा भगवान ने अर्जुन के कृष्ण के मूल्य का उपदेश किया अतः इसलिए अर्जुन अतः उन अर्जुनों को करने के लिए अतः उन प्रश्नों को अतः उन को करने के लिए अर्जुन बोला प्रश्न तो मिल रही है ना इसलिए उन प्रश्नों को करने के लिए अर्जुन बोला देखो अर्जुन अर्जुन अर्जुन आध्यात्मान अर्जुन वाचा पुरुषोषोत्तम किम आध्यात्म कि अभिभूत किम प्रोक्त अभिव किए पुषोक्त सर्व सिंह क्या है हुआ क्या है अध्यात्म सिन्द अधिक क्या है कर्म चिन्ह कर्म क्या है पुरुषोत्तम सरग्रम सिंह अध्यात्म सिंह कर्म चिंज हो गया आगे देखेंगे क्या यहाँ पर अभिभूतम की रोकम अधिभूत किसे कहा जाता है अभिभूतम की रोकतम अभिभूत किसे कहा जाता है क्या अधिजैव किन उचित क्या अधिदैव कि और अभिदय किसे जैव। कहा जाता है हैं ना और नयी किसे कहा जाता है फिर आगे लिखेंगे अभिवज्ञ प्रथम कह अत्रह अस्मिल मधुसूगना अभिय प्रथम कह अत्र देह अस्वीन मधुसूगणना लगायेंगे में है है इस अच्छा। में रहने वाला कहा अधि, इस में रहने वाला कौन और वह वह कैसा कैसा है है अभियज्ञा तो का अधिवज्ञ कौन तो है और कथम सरा ही कहता है दूसरा अब देखेंगे क्या प्रया प्रया और मृत्यु काल में नियत आत्म भी वहाँ युक्त चेत आया था नुक्त चित्र वाले और यहाँ परित्त किस वाले और मृत्यु काल में एकाग्र शो के द्वारा या और मृत्यु काल में सैनिक शिक्षक वालों के द्वारा के द्वारा आप कैसे दिए आप कैसे तथा प्रयाण काल में समाहित सामाईकालों के द्वारा आप कैसे दिए हैं उनके द्वारा कैसे दिए ठीक है तो शिक्षक हो गए आठ है ना, ना प्रथम पोत्र दो हो गया अभी ये क्या है वो कैसे आठ अब लेनाक्रम निर्णय इन प्रश्नों का यथाक्रम ऐसी निर्णय करने ते। के लिए इन प्रश्नों का यथाक्रम से उत्तर देने के लिए निर्णय करना क्या है भगवान भगवान ने कहा क्या कहा अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्चते भूत भाव विसर्ग परम अक्षर ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म कौन है बोला हुआ है ना अच्छा, अच्छा। अक्षर पर स्वभा अध्यात्मा मुख्य के स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है तो यहाँ पर है अक्षर पर ब्रह्म है अक्षर कर्त है यहाँ पर विनाश से रहित तो अक्षरम कर् न क्षरती जिसका विनाश नहीं होता है तो अक्षर ब्रह्म है मतलब तो विनाश से रहित अविनाशी ब्रह्म है बताया था परमो अक्षर ब्रह्म परम अक्षर है स्वभाव अध्यात्म उच्च से स्वभाव कर्ष लिख लो गेहे अंतरात्म ब्रह्म गेहे अंतरात्थित ब्रह्म गेह अंतरात्मा रूपेण स्थितं में अंतरात्म रूप से स्थित ब्रह्म को अध्यात्म कहा जाता है, स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है अर्थात देह में अंतरात्मा रूप से स्थित ब्रह्म को अध्यात्म कहा जाता है ठीक है परम स्वभाव अध्यात्म भूत करो परम अक्षर ब्रह्म है, है? स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है अर्थात दे में अंतरात्मा रूप से स्थित ब्रह्म को अध्यात्म कहा जाता है देह में अंतरात्मा रूप से स्थित ब्रह्म को क्या कहा जाता है अध्यात्म है अध्यात्म कहा जाता है अध्यात्म अर्थ क्या था प्रत्येगात्म रूप विषय था ना प्रत्येगात्म तो देह में अंतरात्मा रूप से स्थित जो प्रत्येगात्मा है ब्रह्म है वही क्या हाँ की वेब में अंतरात्म रूप से स्थित या प्रत्येगात्मक रूप से स्थित भी रह सकते हैं अंतरात्मा स्थित अथवा प्रत्येगात्मक रूप से स्थित ब्रह्म को अध्यात्म कहा जाता है इतना लगाइए इतना लगाइए फिर बताइए अक्षरम कार्य न छरती न छरती इसलिए अक्षरम तो अक्षर तो तो से लोग यहाँ परमात्मा परमात्मा कहते हैं क्षरण नहीं होता है नहीं होता है क्योंकि तत्व प्रशासनिक कार्य भी ऐसी सूची है कि उस अक्षर पे है गार्जी उस अक्षर ब्रह्म के शासन में तो अक्षर शब्द वहाँ किसका वाचक है ब्रह्म का परमात्मा का है अक्षरम न छरसि परमात्मा परमात्मा अक्षर है क्योंकि तत्व अक्षरस के शासन है ऐसी ऐसी है और आगे देखेंगे ओंकार से चाह ओम एक अक्षरम ब्रह्म इसी ऐसा लगाएंगे यहाँ पर क्या है की परम अक्षर ब्रह्म है यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा है ना मतलब अक्षर से यहाँ पर ओंकार नहीं लेना है ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म ओम ऐसा एक अक्षर ब्रह्म है गीता में आया है ना, ना। ओम ऐसा एक अक्षर तो यहाँ पर अक्षर से ओंकार को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ परम पर प्रम परम विशेषण लगाया है ना अक्षर से ओंकार को ले सकते हैं लेकिन जब परम अक्षर कहा जाए जा तो ओंकार को नहीं ले हैं लग गया क्योंकि लगाएंगे जैसा मैं अन्य विक्रम से पढ़ रहा हूँ परेण विशेषणा से क्या परेण विशेषणा से ओमिति एकाक्षरम ब्रह्मी ओंकार से आग्रहणम क्या पहले करना क्या परेण विशेषण और परम ऐसा विशेषण होने के कारण इसी में है ना ब्रह्म परम और परम ऐसा विशेषण होने के कारण ओ का ब्रह्म में इस प्रकार कहे गए ओंकार का ग्रहण नहीं होता है लग गया लगाएंगे क्या और इस श्लोक में परम ऐसा विशेषण होने के कारण ओम इतिकाक्षरम ब्रह्म इस प्रकार कहे गए ओंकार का यहाँ ग्रहण नहीं होता है यहाँ पर ओंकार के ग्रहण होगा विशेषण क्या है परम इसलिए ग्रहण नहीं होता है आगे लगाएंगे इसी परम इसी क्या निरक्षणम पर क्या परम परमी और परमम और परमम और परमम यह निरचय अक्षर और क्या परमिथि विशेषणम और परमम या विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्म में लिखित होता है ठीक है क्या कहेंगे क्या परमम इति विशेषणम और परमम या विशेषण निरतिश अक्षर ब्रह्म में लिखित होता है कितने होता है अक्षर ब्रह्म में अब ये देखेंगे तो ये अक्षरम ब्रह्म परमम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है अब स्वभाव अध्यात्म को लगाएंगे सत्य एवं परस्त ब्रह्मणा सत्य मतलब सत्य परस्त ब्रह्मणा एवं उस का ही प्रत्येक देह में प्रत्येक आत्मा रूप से होना या आत्मा रूप से रहना स्वभाव कहा जाता है प्रत्येक है प्रत्येक आत्मा रूप से रहना किसमें पृथ्वी प्रत्येक देह में उसी परम्हे का ही प्रत्येक देह में उसी प्रत्येक उसी परम्ह का ही प्रत्येक व्यय में प्रत्येगात्म रूप से रहना स्वभाव कहा जाता है दिया। और ऐसे अब इस स्वभाव तो को क्या कहते हैं स्वभाव का क्या में में इसकी प्रत्येगा अब किसी को और समझाते हैं और यहाँ पर अध्यात्म में जो है ना आत्मानम अधिकृत प्रवृत्तम अध्यात्म जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ध्यान देना आत्मानम अधिकृत प्रवृत्तम अध्यात्म उच्चते अध्यात्म शब्द का हुआ पर देह को आश्रय बनाकर क्या देह को आश्रय बनाकर उसमें रूप से स्थित देना हम देह को आश्रय बनाकर उसमें प्रत्येक आत्मा रूप से स्थित है परमात्म पर ब्रह्म परमात्म ब्रह्म भूत याथ ब्रम देव को श्रय बना करके प्रत्येगात्मा रूप से स्थित परमात्म ब्रह्म तत्व को सुभाव कहा जाता है वस्तु परमात्म ब्रह्म रूप तत्व को सुभाव कहा जाता है mm. देव को आत्मान हम दे देव को आश्रय बना कर के प्रत्येगात्मा रूप से स्थित परमार्थ ब्रह्म रूप तत्व को स्वभाव कहा जाता है तो क्या हो जाएगा की वे को आश्रय बना कर के रूप से रहने वाला ब्रह्म प्रत्यत्मा रूप से लेने वाला इसी संबंध का का वस्तु अच्छा एक मिनट क्या बताया अच्छा दोबारा देखना दे को आश्रय बनाकर उसमें प्रत्येगात्मा रूप से स्थित परमार्थ ब्रह्म रूप तत्व अर्थात परमार्थ ब्रम रूप परमार्थ ब्रह्म रूप जो तत्व है है। वही स्वभाव वही स्वभाव है और उससे ही अध्यात्म कहा जाता है समझी लगेगी देव को आश्रय बना करके उसने प्रत्येगा परमास ब्रम तत्व स्वभाव है परमात्म ब्रह्म रूप तत्व स्वभाव है और वही स्वभाव अध्यात्मिक कहा जाता है परमात्म ब्रह्म रूप तत्व स्वभाव है वही स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है अर्थात अध्यात्म शब्द ऐसी है शब्द कि अब देखेंगे भूत भागो धोख रहा देखेंगे भूतों की सत्ता को करने वाला भूतों की हाँ भूतों की सत्ता को उत्पन्न करने वाला या भूतों की सत्ता को करने वाला विसर्थ यज्ञ भूतों की सत्ता को करने वाला यज्ञ कर्म नाम वाला है कर्म संजिता कर्म संज्ञा वाला या कर्म नाम वाला भूतों की सत्ता को करने वाला यज्ञ कर्म नाम वाला है हो गया आगे देखेंगे देखो यहाँ पर आगे भूत भाव उद्भव करा भाष्य देखो नाम भावा भूता नाम भावा तत्पुरुष समास है भूत भावा तस्व उद्भवा अर्थात भूत भावक से उद्भवा uh भूत भाव कर से भूतों की सत्ता और भूतों की सत्ता को उत्पन्न करने वाला या भूतों की सत्ता को करने वाला है ना तस्त मतलब भूत भाव उद्दवा उद्दवा कर करने वाला तो भूत भाव उद्धवा ष्टी तत्व समाप्त करके क्या बनेगा भूत भावोद्व तम करो इति भूत भावोद्व कर इस कार से क्या हुआ भूत वस्तु उत्पत्ति कर भूत वस्तु या प्राणी प्राणियों की उत्पत्ति को करने वाला प्राणियों की ताक्ष बताया भूत भावोधो करा था कि प्राणियों की उत्पत्ति को करने वाला कौन विसर्ग विसर्व कार यज्ञ प्राणियों की उत्पत्ति को करने वाला कौन यज्ञ तो विसर्वकार से यज्ञ कैसे विसर्विकार से विसर्जन विसर्जन क्या है विसर्जन कर तो होता है परित्याग विसर्जन का क्या क्या होता है कैसे देवता उपेवत उसे द्रव्य से परित्याग रहा विसर्जन कर हुआ देवता को उपदेश करके शुरू पुरोडा सादी द्रव्य के परीक्षण को क्या कहते हैं विसर्ग की शुरू बनती है क्या दूध में खीर जैसी और पुरोडा चावल है रोटी उसी होगी तो होता है क्या बोलता है उसको एक ही मिट्टी के छत्ना चाहिए अब देखेंगे की हुआ देवता को उपदेश करके सरुपुरुढ़ी द्रव्य का परित्याग ये विसर्क हुआ ना हुआ या यार विसर्ग यज्ञ तो देवता को उपदेश करके द्रव्य के परित्याग को ही कहा जाता है देवता को उपदेश करके द्रव्य के परित्याग को क्या कहा जाता है तो विसर्गर हो गया यज्ञ की प्राणियों की उत्पत्ति को करने वाला यज्ञ कई सब जैसे कहा जाता है कर्म संता काम है कर्म संगीता कर्म शब्द से, से? देवता को उद्देश्य करके नहीं, हुआ देवता को उद्देश्य करके आदि का त्याग करना रूप यज्ञ कर्म नाम से कहा जाता है सरल शब्दों में श्लोक का प्राणियों की उत्पत्ति को करने वाला यज्ञ कर्म नाम से कहा जाता है आया? तो प्राणियों की उत्पत्ति यज्ञ से कैसे उसी को तो बताते हैं क्यूँकी एकस्मात बीज भूतार्थ क्यूँकी इस बीज भूत यज्ञ ऐसी बीच का से कारण कारण रूप यज्ञ से वृष्टि आदि के क्रम से स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं वृष्टि आदि के क्रम से क्या होता है स्थावर जंगम रूप प्राणी हाँ, क्योंकि कारण रूप इस यज्ञ से वृष्टि आदि के क्रम से स्थावर जंगम रूप प्राणी उत्पन्न होते हैं कैसे कि ये देखेंगे कि यज्ञ करेंगे यज्ञ करने से क्या होगी वृष्टि होगी वृष्टि से अन्न होगा अन्य को प्राणी खाएंगे और जब प्राणी अन्न को खाएंगे तो उसमें क्या होगा वीरियोपत्ति होगी अर्जा और वीरियोपत्ति होने से क्या है कि फिर वो प्राणी उत्पन्न ठीक है तो ये सब है तो यहाँ पर अष्टम में कितने प्रश्न किया अर्जुन ने आठ प्रश्न किया है कितने प्रश्न किया है आठ प्रश्न किया है और आठ प्रश्नों में से किसने उत्तर किया हुआ चिंतन भ्रम अक्षर ब्रह्म है अभ्यात्म क्या है की इस दे में प्रत्यय आत्मा और उसके स्थित ब्रह्मी अध्या है। हो गया और कर्म क्या है कि प्राणियों की तो उपस्थिति को करने वाला यज्ञ करो नाम वाला है आठ प्रश्नों में तीन प्रश्नों से उत्तर हो गए ओम पूर्ण पूर्णिगम पूर्णाण्य के पूर्ण पूर्णम आधाया पूर्ण ओम